महाभारत सभा पर्व अध्याय अड़तीस भगवान के अन्य अवतारों की कथा तिथौ नवम के ये तथा दशरथादपि कृत्वात्मा महाबाभु चतुर्धा विष्णुरव्यय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अविनाशी भगवान महाबाहु विष्णु ने अपने आप को चार रूपों में विभक्त करके महाराज दशरथ के सकाश से अवतरण अवतार ग्रहण किया था लोके राम ते ख्या तेजसा भास्कर प्रसादनाथ लोकस्य विष्णुस्त सनातन धर्माथमे कौंते ये त्र महाया वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर जगत को प्रसन्न करने तथा धर्म के स्थापना के लिए ही महायशस्वी सनातन भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए थे कम्याहुर्मुष्येन्द्र सर्वभूत पते स्तनु यज्ञ विघ्न तदा निहतार मनुष्यों के स्वामी भगवान श्री राम को साक्षात सर्वहरि का ही स्वरूप बतलाया जाता है भारत उस समय विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के कारण राक्षसबाहु श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और मारीच नामक राक्षस भी बड़ी चोट को बड़ी चोट पहुंची तस्म दत्ता शस्त्राण विश्वामित्रेणीमता पदार्थम देवशत्रुण दुर्वारण ही सुरहिफी परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि ने देवशत्रु राक्षसों का वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी को ऐसे ऐसे दिव्यास प्रदान किए थे जिनका निवारण करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था वर्तमे तदा जनकस्य महात्मनः भक्त माश्वर चापम क्रीडताली ततो विवाह सीताया रघुवल्लभ नगरी पुनरासाद मुमुदे तीतया उन्हीं दिनों महात्मा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था उसमें श्री राम ने भगवान शंकर के महान धनुष को खेल खेल में ही तोड़ डाला तदनंतर जी के साथ विवाह करके रघुनाथ जी अयोध्यापुरी में लौट आए और वहां सीता जी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे कस्य पिता तत्राभिचोदित प्रियमेन्वनम अभ्यत कुछ काल के पश्चात पिता की आज्ञा पाकर वे अपनी विमाता महारानी कई कई का प्रिय करने की इच्छा से वन में चले जाए यह समम धर्म चतुर्दशव लक्ष्मण राम सर्वभूत हितेरत चतुर्दशवने वने तपतापो वरि भारत रूपणी स्वस्थ सीते जन वहाँ सब धर्मों के ज्ञाता और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ चौदह वर्षों तक वन में निवास किया भरतवंशी राजन चौदह वर्षों तक उन्होंने वन में तपस्या पूर्वक जीवन बिताया उनके साथ उनकी अत्यंत रूपवती धर्मपत्नी भी थी जिन्हें लोग सीता कहते थे पूर्वोचित सा लक्ष्मीर्भरताने वसन कार्यम त्रेदशाना चकारस मरीचं दूषण भत्खर त्रिशिर तथा चतुर्दश सहस्राणी घोर घोरकर्माण जघान राम हो धर्म आत्मा प्रजानाम हित काम जया अवतार के पहले श्री विष्णु रूप में रहते समय भगवान के साथ उनकी जो योग्यता भार्या लक्ष्मी रहा करती है उन्होंने ही उपयुक्त होने के कारण श्री राम अवतार के समय सीता के रूप में अवतीर्ण हो अपने पतिदेव का अनुसरण किया था भगवान श्री राम जन्मस्थान में रह देवताओं के कार्य सिद्ध करते थे धर्मात्मा श्री राम ने प्रजाजनों के हित की कामना से भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया जिनमें खर, दूषण और त्रिशरा आदि प्रधान थे विराधम चम च राक्षसो क्रूर कर्म जखान साप गापीक्षत उन्हें दोनों दो साप ग्रस्त गंधर्व क्रूर कर्मा राक्षसों के रूप में वहाँ रहते थे जिनके नाम विराध और कबंध थे श्री राम ने उन दोनों का भी संहार कर डाला स रावणस्य भगनी नाथाद चकार भारम तम प्राप्त मृगय व्यचर धनम तत सृत मुखम सुग्रीव मातिम धृष्ट चक्रे मैं उन्होंने रावण की बहन सुरपणखा की नाक भी लक्ष्मण के द्वारा कटवा दी इसी के कारण राक्षसों के षडयंत्र से उन्हें पत्नी का वियोग देखना पड़ा तब वे सीता की खोज करते हुए वन में विचरने लगे तदनंतर ऋषमुख पर्वत पर जा पंपा सरोवर को लांग श्री राम जी सुग्रीव और हनुमान जी से मिले और उन दोनों के साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली अथ गकंधा सुग्रीवेण ता स निहत्य वालीन युद्धे वनरेन्द्र महाबलम अभ्यसी तदाराप सुग्रीव वानेशर तत स विजान विचित्यवाज पुत्रे लंका तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ किसकिंधा में जाकर महाबली बाली को युद्ध में मारा और सुग्रीव को वानरों के राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया राजन तदनंतर पराक्रमी श्री राम सीताजी के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ उनकी खोज कराने लगे वायु पुत्र हनुमान जी ने पता लगाकर यह बतलाया कि सीता जी लंका में हैं। से तुम बद्वा समुद्र से वान रही सही तस्तरा सीताजा पद मन तब समुद्रपुल बांधकर वानरों से ही श्री राम ने सीता जी के स्थान का पता लगाते हुए लंका में प्रवेश किया। यक्षराक्षसम सक कियाक्षस पक्षिण तम रावण ज्योतिदुर्चय युक्त राक्षसकोटिभिन्ना जन चयोपम वहां देवता ग गण यक्ष राक्षस तथा तो पक्षियों के लिए अवध्य और युद्ध में दुर्जय राक्षस राज करोड़ों राक्षसों के साथ रहता था वह देखने में खान से खोद कोयले के ढेर के समान जान पड़ता था दुर्निरीक्षम सुरगण वरदान दर्पितम दखान सचिव साधम सावणम रणे त्रैलोक्यकंटक वीरम महाकाय महाबल रावण शगणम भत्म भूतपति पुराण लंकाया राीषण अभिषेच्य त्रेव अमर दद तराम देवताओं के लिए उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था ब्रह्मा जी से वरदान मिलने से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था श्री राम ने त्रिलोकी के लिए कंटक रूप महाबली विशाल का वीर रावण को उसके मंत्रियों और वंशजों सहित युद्ध में मार डाला इस प्रकार संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने प्राचीन काल में रावण को सेवकों सहित मारकर लंका के राज्य पर राक्षसपति महात्मा विभीषण का अभिषेक करके उन्हें वही अमृत्व प्रदान किया आरु ये सीता सीताय पांडव सबल शपुर महाबल शत्रुघ्न तो राजम से शासना पांडुनंदन तत्पात्म पुष्पक को साथ ले दल बल सहित अपनी राजधानी में जाकर धर्म पूर्वक राज्य का पालन किया राजन उन्हीं दिनों मथुरा में मधु का पुत्र लवण नामक दानो राज्य करता था उसे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से शत्रुघ्न ने मार डाला एवं बहु निकर्माणी कृकहिताय सह राज्यम चकार विधि रामो धर्मृता इस प्रकार धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने लोक हित के लिए बहुत से कार्य करके विधि पूर्वक राज्य का पालन किया दशा स्वेधा नु स्थान निर्गला ना श्रुयंता सुभा प्राणीना तराम भयं नासे ना ना उन्होंने दस अश्वेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और शरीय तट के जारुध्री प्रदेश को विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया श्री रामचंद्र जी के शासनकाल में कभी कोई अमंगल की बात नहीं सुनी गई उस समय प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी और किसी को भी धन की रक्षा आदि के निमित्त भय नहीं होता था संसार के जीवों को जल और अग्नि आदि से भी भय नहीं होता था विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना जाता था तथा स्त्रियां अनाथ नहीं होती थीं सर्वसेम रामे राज्यम प्रशास न शंकर करार वर्णा नकृष्ट कर किंजन श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन काल में संपूर्ण जगत संतुष्ट था किसी भी वर्ण के लोग वर्ण शंकर संतान नहीं उत्पन्न करते थे कोई भी मनुष्य ऐसी जमीन के लिए कर नहीं देता था जो ज्योतने बोने के काम में ना आती हो न बाला वृद्धाबाला प्रेत कार्याती विशरण छत्रम छत्रम ना पीड़यदिश ना ना त्यर भारा भारा नात्यश्चर पति नीद कृषि लोकेज्यम प्रशाशती आसान वर्ष तथा पुत्र अरोगा बूढ़े लोग बालकों का अंत्येष्ट संस्कार नहीं करते थे उनके सामने ऐसा अवसर ही नहीं आता था वैश्य लोग छत्रियों की परिचर्या करते थे और क्षत्रिय लोग भी वैश्यों को कष्ट नहीं होने देते थे पुरुष अपनी पत्नियों की अवहेलना नहीं करते थे और पत्नियां भी पतियों की अवहेलना नहीं करती थीं श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन करते समय लोक में खेती की उपज कम नहीं होती थी लोग सहस्त्र पुत्रों से युक्त होकर सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे श्री राम के राज्य शासन काल में सब प्राणी निरोग थे ऋषीण च मनुष्याण तथा च पृथिव्या सहवासो भूद्रा राज्यम प्रशाती सर्वे संतृप्त रूप सदा तस्ंद पृथिवीं सर्वाम अनुशास भूमिपे श्रीरामचंद्र जी के राज्य में इस पृथ्वी पर ऋषि देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे राजन भूमिपाल श्री रघुनाथ जी जिन दिनों सारी पृथ्वी का शासन करते थे उस समय उनके राज्य में सब लोग पूर्णतः तृप्ति का अनुभव करते थे तपस्े भवन सर्वे सर्वे धर्म मनोव्रता पृथिव्या धार्मिके तस्विन रावे राज्यम प्रशास धर्मात्मा राजा राम के राज्य में पृथ्वी पर सब लोग तपस्या में ही लगे रहते थे और सबके सब, सब धर्मानुरागी थे न धर्मेष्ठो नर कशन बभूव प्राण नाम क्वचेन प्राण पास राज्यम प्रशासम के राज्य शासन काल में कोई भी मनुष्य अधर्म प्रवृत्ति नहीं होता था सबके प्राण और अपान समृत्ति में स्थित थे गाथाप्य गाय पुराण विदोचना श्यामो युवा लोहिताक्षो मातंगातवर्षव आजान बाहू सु मुख सिंहस्कंधो महाबल दश वर्ष सहस्राणी दश वर्ष च संप्राप्य शशा पृथ्वी बाम जो पुराण वेत्वा विद्वान हैं वे इस विषय में निम्नांकित गाथा गाया करते हैं भगवान श्री राम की अंग कांति श्याम है युवावस्था है उनके नेत्रों में कुछ कुछ लाली है वे गजराज जैसे पराक्रमी है उनके भुजाएं घुटनों तक लंबी है मुख बहुत सुंदर है कंधे सिंह के समान है और वे महान बलशाली हैं उन्होंने राज्य और भोग पाकर ग्यारह हजार वर्षो तक इस पृथ्वी का शासन किया राम इति प्रजानाम भवन कथा दा प्रजाजनों में राम राम राम इस प्रकार केवल राम की ही चर्चा होती थी राम के राज्य शासन काल में यह सारा जगत राम मै हो रहा था उस समय के द्विज ऋग्वेदेद और सामवेद के ज्ञान से शून्य नहीं थे उस दंड के कार्यम त्रिदशा नाम चकार सह पूर्वापकारिण स पौलस्तम सभ देव गंधर्व नागा हरि सहज निजान सत्वान् गुण सम्पन्नो दिव्यमान तेज सामे महाबाहो इक्वाकोकुलर्धन इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में निवास करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया और पहले के अपराधी पुलस््य नंदन रावण को जो देवताओं गंधर्वों और नागों का शत्रु था युद्ध में मार गिराया इच्छा को कुल का अभ्युदय करने वाले महाबाहु श्री राम महान पराक्रमी सर्वगुण संपन्न और अपने तेज से दे थे रावण सगणम भत्वा दिवक्रमताभूति दासरथे सख्या प्रादुर्भाव महात्मनः वे इसी प्रकार शिव को सहित रावण का वध करके राज्यपाल पालन के पश्चात साकेत लोक में पधारे इस प्रकार परमात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अवतार का वर्णन किया गया